आज आशंका चित्तमेव स्वभाषम भासं, इसे आभाषण चविष्य कुछ लोगों की आशंका है ये मन, जो चित्त मन बुद्धि अहंकार जो भी कहते हो आप ये सब प्रकाश। जैसा आत्मा सब प्रकाश होता है ऐसे चित्त भी सब स्वप्रकाश ही है वो तो खुद को भी प्रकाशित कर देता है और जगत को भी प्रकाशित करता है चित्तमेव स्वभाषम और सन ज भविष्य अग्निवत दृष्टान क्या उनके पास अग्नि के समान किम पुरुष बीच पुरुष की कर कल्पना करने की क्या जरूरत है पुरुष आता तो कुछ होता ही नहीं चित्त ही सब कुछ है ऐसे पूर्व पक्ष यहाँ कोई खड़ा हुआ क्योंकि अपने पुरुष तरफ पुरुष से अपरिणाम इतना है ना अपने भी दृष्टा कोई पुरुष है वह अपरिणाम ये आपने किया कते इसकी कोई जरूरत नहीं अपरिणामी कह दो और चित्त ही स्व प्रकाश कह दो तो ज्यादा अच्छा है लाघव है सिद्धांत कितन नहीं न तक स्वाभाषम दृश्य पाक वह जो चित्त है स्वाभाष प्रकाश नहीं हो सकता क्यों वह भी दृश्य होने से सभी को अनुभव है है ना आज हमारा मूड बहुत बढ़िया है बोलते आज हमारा मूड बहुत खराब है मन जो है ठीक नहीं चंचल है पकड़ नहीं रहा कोई बात मेरी बुद्धि ठीक नहीं भ्रमित हो गई है ऐसे व्यवहार लोग करते हैं और तो अपने बुद्धि को देख रहा है तब तो कह रहा है बात जो व्यक्ति अपने बुद्धि को ना देख सके कैसा कहेगा मेरी बुद्धि ठीक है खराब है कि क्या, क्या, क्या है क्या नहीं उसकी स्थिति के बारे में जो कथन कर रहे हो उसका मतलब है भी आपने उस बुद्धि को और बुद्धि की स्थिति को दोनों की समीक्षा समित प्रकार कर दिए है तभी कह पा रहे हैं मन को भी आप जानते हैं अपना मन को आप देख लेते हैं और मन की जो स्थिति है अवस्था उसको भी समझ लेते हैं है कि और कहते आज हमारा मन बहुत खराब है आज मन बहुत अच्छा है बड़ा प्रसन्न है कैसे व्यवहार होता है इसी प्रकार अहंकार भी है ना अहंकार तो बहुत ही जबरदस्त अनुभूति सभी का है जब उस पर चोट लगता है एकदम ठंडा पड़ जाता है डांड पड़ जाए ना पाल तो कुत्ता को रोते रोते तो पूछे कोने जाके बैठ जाता है चुपचाप बैठता है तो उसी पर जब अहंकार का धक्का लगता है ना आपको पता लगता है कि क्या हालत हो जाता है तो हर व्यक्ति का अपने अहंकार का पुष्टि का और अहंकार के ह्रास का अनुभव भी हो रहा है इसका अंतकंड रूप जो मन बुद्धि अंकार आत्म का जो चित्त है वह दृश्य सर्वानुभव सिद्ध है वह दृश्य को स्वप्रकाश और दृष्टा कहना उचित नहीं है इतराणी इंद्रिया शब्द आदि स्वाभाविक तो मनोपी प्रत्यक्त्यम यथा इतराणी इंद्रियानीणी जैसे जो अन्य इंद्रिया आपके वाह चक्षु वगैरह ये सबके सब और इनका जो विषय शब्द आदि है ये कैसे है दृश्य से आप मानते हो यह सब स्व नहीं है ठीक उसी प्रकार से बोल रहा है मनो मन के बारे में भी बुद्धि के बारे में भी अहंकार के बारे में भी जिसको एक नाम से कहा जाए चित्त के बारे में भी समझना नच अग्निरत दृष्टांत अग्नि को यहाँ आपने दृष्टान्त बनाया है वही दृष्टान्त नहीं हो सकता क्यों नहीं अग्नि आप तो सब अप्रकाशम प्रकाश है क्योंकि जो है अग्नि के पहले अप्रकाश रूप था क्या कभी जिसको आपने प्रकाश रूप किया उसका स्वरूप ही प्रकाश रूप है वो उसके अप्रकाश वस्तु अप्रकाश स्थिति में प्राप्त वस्तु का प्रकाशन होने के लिए आप कहेंगे ना इसने अपने आपको प्रकाशित कर लिया मैं अपने आप को तब प्रकाशित करूं यदि मैं कभी अप्रकाशित होता क्या अग्नि कभी अप्रकाश रूपता को प्राप्त हुआ है जिसकी प्रकाश रूपता का आप संपादन कर रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता प्रकाश क्योंकि वो अग्नि का स्वरूप ही प्रकाश रूपता है इसलिए अग्नि का स्वरूप रचन गया होगा प्रकाशव सीधे प्रकाश रूपये प्रकाश एवं सीधे ही प्रकाश है व अग्नि तो प्रकाश रूपता है और इसके अंदर दाह रूपदा है और उष्णता भी है ये तीन चीजें हैं इसलिए ब्रह्म के लिए हम लोग क्या करते हैं अग्नि का दृष्टान देते हैं इसलिए जान करके वो दृष्टान्त ले रहा है चित्त के लिए अग्नि का दृष्टान्त बना दिया क्योंकि अग्नि का स्वरूप कोटी में तीन चीजें हैं एक तो प्रकाश रूप है वह दूसरे से प्रकाशित होने की आकांक्षा नहीं रखता वह प्रकाश नहीं है प्रकाश रूप ही है दूसरा उसर दाहकत्व है, उसको कोई जला नहीं सकता लेकिन सब को जलाकर राख कर देता है और तीसरा उत्म उसी प्रकार की आत्मा भी सब तो चित्त और आनंद रूपता है इसलिए वो दृष्टांत बना दिया गया है और इनमें से देख लीजिए आप प्रकाशता का भी अनुभव करते हो और उष्णता का भी अनुभव करते हो लेकिन दाहकत्व का अनुभव नहीं करते हैं जब तक आप इसमें नींद डालते हैं यानी आप जब आग के सामने में आकर ठंडी के दिन तापते हो कि नहीं तापते बैठ करके कभी कभी जब तापते हो तो ता आप क्या अनुभव कर रहे हैं उसकी प्रकाशता का आप अनुभव कर रहे हैं और उसकी उष्णता का अनुभव कर रहे हैं दाहकत्व का अनुभव नहीं है यही सुषिप्ति में हम लोगों के साथ होता है हम सुषिप्त सद्रुपता का अनुभव कर रहे हैं हम सुषिप्त के चद्रुपता का अनुभव करते हैं किंतु आनंद का अनुभव नहीं होता मात्र इसलिए गड़बड़ी हो गया वहां ये तीनों स्वरूप का हो जाए फिर तो काम हो गया पूरा काम तो इसलिए दृष्टान्त हम लोग जैसा देता हैं पूर्व पक्षी जान करके आप ब्रह्म के लिए जो अग्नि दृष्टांत दे रहे हो उसी दृष्टांत को पकड़ना चाह रहा चाहिए अग्निवत कह देता है तब सिद्धांत ने कहा अग्नि अग्नि तो प्रकाश रूप सदा ही है और कभी अप्रकाश रूप तो तक प्राप्त ही नहीं है तो कैसे कहोगे उसने अपने आपको प्रकाशित कर लिया कोई भी वस्तु किसी के प्रकाशन होना है कह रहे हो इसका मतलब पहले उसको अप्रकाशता में थे कहना पड़ेगा जो पहले आप प्रकाशित है उसको अनंतर में प्रकाशित करने के लिए आप कहेंगे इस अमुख चीज से मैंने इसका प्रकाशन किया और अपने आप को भी प्रकाशन कर लेता है कहोगे इसका तात्पर्य निकलता है कि पूर्व में कभी वो अग्नि अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रहा था अब प्रकाशित कर लिया ऐसा व्यवहार हो नहीं सकता अग्नि के मारे में क्योंकि अग्नि स्वयं प्रकाश स्वरूप है प्रकाश प्रकाश का संयोग दृष्टा क्योंकि प्रकाश और प्रकाश का संयोग में प्रकाश रूपये अग्नि सर्वानुभव सिद्ध हो जाता है प्रकाश घटपटारी प्रकाशक जो अग्नि है इसका संयोग होने पर वह अग्नि प्रकाशित नहीं हो रहा घट ही की ओर प्रकाशित तो होता है इस साबित तो होता अग्नि प्रकाश स्वरूप तो ही है नच नात्र संयोग किसी के अपरा स्वर्पमात्र का बोध करने में अन्य चीज के संयोग अपेक्षा नहीं है प्रकाश प्रकाशक का संयुक्त तब जरूरत पड़ी क्योंकि उनमें से एक क्या है अप्रकाश रूप है और जो स्वयं प्रकाश रूप होगा उसके लिए उसको स्वयं प्रकाशित कर लेने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है वह है बस इतने में आपका अनुभव हो गया है इसलिए कहते हैं ना कटोप्र अस्तित्व उपलब्ध हव्य आत्मा के लिए कहा बस अस्थि करके बस है बस तो यही आत्मा का वस्तव लक्षण है अग्नि यदि है तो प्रकाश रूप है किसी से प्रकाशन करने की जरूरत नहीं है जैसे आप हैं इस बात को भी दूसरा प्रमाणित करेगा क्या आपका अभी कभी ऐसा पागलपन नहीं हुआ होगा जिंदगी में कभी किसी को कि जाके दूसरे से पूछे क्या मैं हूं या नहीं हूं पूछा कभी आपने कभी कोई नहीं पूछेगा कि मैं हूं या नहीं हूं बताओ जी आप बोलेंगे तो मैं मान लूंगा क्या मैं हूं आप कहते तुम नहीं हो तो मैं मान लू मर गया ऐसा कोई नहीं कहता अरे पागल से पूछो आपको पागल कह देगा लेकिन अपने आप को कभी नहीं बोल बल मैं नहीं हूं इसे सभी बात जो मान रहे उसको प्रकाशित करने के, के लिए उसको प्रमाणित करने के लिए अन्य प्रकाश अन्य प्रमाणों के पीछा नहीं होता वही कहते नच स्वर्वमात्र संयोग चित्तम अग्राह्य में वह कसी की शब्दार्थ जब आप कहते हो चित्त स्वाभास है इन शब्दों का अर्थ क्या है आप शब्द प्रयोग कर दिए हैं चित्त स्वाभास है स्वप्रकाश है इसका अर्थ क्या आप समझ भी रहे हैं जो शब्द प्रयोग कर रहे हो कि क्या अर्थ है इसकी इसका अर्थ यह है कि अग्नि किसी के द्वारा ग्राह्य नहीं है चित्त किसी के द्वारा ग्राह्य नहीं है अग्नि स्वाभाष का मतलब है अग्नि किसी के द्वारा ग्राह्य नहीं चित्त स्वाभाष है इसका तात्पर्य है? चित किसी अन्य के द्वारा ग्राह्य नहीं यही अर्थ होगा उसका वे कहते हैं चित्तम स्वाभाषम ये जो शब्द प्रयोग किया इनका शब्दार्थ क्या है अग्राह्यम एवं कस किसी के भी द्वारा अग्राही है यही इस शब्दों का अर्थ है तद यथा स्वाप्त प्रतिष्ठम आकाशम न पर प्रतिष्ठमता जिस प्रकार से दृष्टान के लिए कहते हैं स्वाप्त प्रतिष्ठम आकाश कहाँ रहता है आप पूछिए घड़ा है? यह तो आकाश में है। जल है? आकाश में।, है? आकाश में है। अग्नि है? आकाश में है वायु काय आकाश में है आकाश कहा आकाश में है कहना तो पड़े आकाश कहा है? आकाश आकाश में अन्यों उनके हिसाब से ही से जवाब दे रहे हैं वेदांत में तो आकाश भी ब्रह्म में है कहना पड़े ब्रह्म कहा नारे पूछा ना ब्रह्म कहा रहता है तुम्हारा बताओ तो सनत कुमार जी कहते स्वे महिमुनी वो अपनी महिमा में रहता है तो कहने के लिए अपनी महिमा में रहता है कहना है? लेकिन वास्तव में अब स्वस्व प्रतिष्ठा या स्व के प्रति नहीं हो सकता आज तक कोई आदमी अपने कंधों पर खड़ा नहीं हुआ खड़ा हो सकता है क्या अपने कंधों पर आप खड़े हो जाए कंधे तो नीचे ही आ गए ना आप कहा खड़े हुए पैर केवल कंधों पर लगा लिया योगी ने लेकिन कंधों पर खड़ा थोड़ा हो सकता है कोई असंभव तो स्वयं स्वयं के प्रति प्रतिष्ठित या स्वयं स्वयं का अधिष्ठान कभी नहीं हो सकता है इसीलिए कहते व्यवहार हो जाता है वह आकाश स्वयं में है अन्य में कभी नहीं होता उसी प्रकार हम कहेंगे जब चित्त को स्वाभाष कहोगे वह चित्त स्वयं से ही प्रकाशित हो जाता है किसी अन्य से प्रकाशित हो नहीं है ये अर्थ होगा उसका स्वुद्ध प्रचार प्रति संवेदना सत्ता नाम और यह बुद्धि जो चित्त है मन है अंगार है यह आपका दृश्य है यह बात सभी का अनुभव से विसिद्ध है स्वबुद्धि आपकी अपनी बुद्धि कि जो प्रचार माने व्यापार आपकी बुद्धि की व्यापारों को आप देख रहे हैं मेरी बुद्धि क्या कर रही है क्या सोच रही है क्या समझ रही है या ग्रहण करते कि नहीं करते आप कहते मेरी बुद्धि आज बिल्कुल ध्यान में लगी ही नहीं क्यूँ नहीं लगी बात अलग है ये तो जान लिया आपने लेकिन नहीं लगी थी कैसे जाना आपने आप जानने वाले अलग है उससे और वह बुद्धि आपका दृश्य है इसलिए आपने उसको जान लिया देख लिया समझ लिया स्व बुद्धि स्व हो गया जीवात्मा पुरुष वह अपनी बुद्धि की व्यापार का प्रतिसंवेदना उसको उसने क्या कर दिया प्रतिसंवेदन कर लिया अर्थात अनुभव से जान लिया सप्ताह नाम मैंने प्राणी नाम प्रवृत्ति प्रदर्शित है इस पर उसी के आधार पर अनुभव से ही प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती है जैसे दृष्टांत क्या है खुद दो अहम भीतो अहम जैसे बाह्य वस्तु नहीं है ना आपके अंदर की है ये जो है जैसे नैयादी को ये सारी चीज मन का धर्म है ना आत्मा के गुण मान लिया इसको और हम लोग तो मन का धर्म मानते वेदांत में योगी भी मन का धर्म का पुरुष का धर्म नहीं है ये जो राग द्वेष सारा द्वेश है मन में चित में ही है सारा पुरुष का धर्म नहीं है और इस प्रकाशित हो गया आपसे इस आप मैं क्रोध हूं अल क्रोध आकार विशिष्ट बुद्धि को आपने प्रकाशित कर लिया तभी आप करें मैं क्रुद्ध हूं मैं भीत हूं इसका मतलब क्या भयाकार वृत्ति से विशिष्ट बुद्धि का प्रत्यक्ष आपने कर लिया अमुत्र में राग अमुक विषय में मेरा अनुराग हो गया है प्रेम हो गया है आसक्ति हो रही है मोह हो रहा है यहाँ पर क्या है आप भी अनुराग विशिष्ट राग आकार वृत्ति विशिष्ट चित्त का, चित का प्रत्यक्ष कर लिया है क्रोध अमुत्र में क्रोधी सबुद्धि अग्रणी अनुभव जो है सब बुद्धि यदि आपके ग्राही ना होता तो व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं आप इसे सिद्ध हो गया कि चित्त दृश्य ही है सदा वह कभी स्व प्रकाश आत्मरूप नहीं हो सकता जिसे नियम सामान्य बनते याया या क्रिया सासा सर्वा कर्त कर्ण कर्म संबंधी दृष्टा जो जो क्रिया हुआ करती है वह वह निश्चित रूप सभी क्रियाएं कर्ता कर्ण कर्म आदि संबंधों के द्वारा ही दृष्टि करती है अति आपकी कोई भी क्रिया हो रही है आप कहते हो मैंने देखा मैंने सोचा मैंने समझा ये कोई भी चीज सोचना समझना कोई भी क्रिया होगी वो जो कोई भी क्रिया है वह निश्चित रूप कोई न कोई कर्ता की अपेक्षा रखेगा कारण की भी अपेक्षा रखता है और कर्म न्यूनतम इन तीन पदार्थों के अपेक्षा रहता ही है और वह कर्ता ही स्वप्रकाश होगा जो इसी से भिन्न है तो आपने सोचारूपी क्रिया किया है तो सोचता कौन है बुद्धि सोच रही है या कौन जाना कि मेरी बुद्धि ऐसी सोच रही है वही वास्तविक कर्ता है तो बुद्धि करण हुआ बुद्धि क्या हुई करण हो पुरुष सोचता है उसके लिए बुद्धि कर्ण बन गई और सोच जिस, जिस विषय का चिंतन कर रहे हो वो विषय कर्म हो गया पुरुष पृथक कर्ता को माने बिना ये व्यवस्था नहीं बन सकता यदि पुरुष में कर्तृत्व तो नहीं मानते है साक्षात सांख्य योग में साक्षात तो पुरुष में नहीं है चिज संयोग में उसका मुख्य कर्तृत्व तो है चित्त में वो आ गया पुरुष में और पुरुष मुख्य भोक्तृत्व तो आ जाता है चित्त में परस्पर संबंधात ऐसा उनका अपना सिद्धांत है तो इसका अच्छा इसके अतिरिक्त एक और शंका अंतिम रह गया उसका भी उत्थापन कर रहे हैं यदि स्वपरा भाषक फिर भी यदि इच्छित्त को स्व प्रकाश मानोगी और पर कोई प्रकाशित करने वाला मान लेते हो तो क्या समस्या होता है वो समझा रहे एक समय तो भय अन एक कालाव्छे देना दोनों गृहित नहीं होनी चाहिए या तो अपने को प्रकाशित कर ले रहा होगा तब वो पर को प्रकाशित नहीं कर रहा है और ये यदि पर को प्रकाशित कर रहा है तो समय वो स्व को प्रकाशित नहीं कर सकता अच्छा दोनों एक काला से प्रकाशन नहीं हो सकता तो नहीं हर एक वाक्य में दोनों को प्रकाशन होता है अहम घटम जाना स्व का भी प्रकाशन हो रहा है वहां और घट का भी प्रकाशन हो रहा है और एक काला वच्चन दोनों का प्रकाशन नहीं हो सकता यदि चित्त सब प्रकाश होता पर हो पर प्रकाश उभ प्रकाश होगा तो वेदांत मत में आत्ता सब प्रकाश है और आत्ता पर प्रकाश नहीं है पर को प्रकाशित नहीं करता उसके प्रकाश को लेकर बुद्धि आदि अन्य को प्रकाशित करता वो स्वयं प्रकाशित नहीं करता वह ना किसी का प्रकाशन कर रहा है ना कुछ कर रहा है निर्गुण निरागर निश्चित चुप बैठा हुआ है ना वो तटस्थ उठस्थ सद प्रयोग कर दिया इसलिए उसको उसकी प्रकाश जो है प्रकाश रूपा उस ब्रह्म का प्रकाश को लेकर के ये सब बाकी धंधाबाजी करते हैं प्रकाशन करने का काम करते हैं भाषा सर्वमिदम्बिभा तमेव भाती सर्वित शब्दावली में प्रयोग हुआ है इसलिए कहते कि देखो एक समय उभय उभय मैंने और अर्थ दोनों के दोनों का अवधारण नहीं हो सकेगा अनवधारणम न चैकस क्षण स्व पर रूप अवधारण एक क्षण अवच्छे देना स्व का भी जो है अवधारण हो जाए पर का भी स्वरूप का अवधारण हो जाए ये नहीं हो सकता इसलिए एक वस्तु को दोनों काम करने में लगा दोगे तो क्योंकि एक कालावच्छेद देना एक ही कार्य होगा दो दो नहीं हो सकेगा इसलिए क्या करके पूरा बौद्धवादी की जो विभिन्न चर्चा चल रही थी समाप्त कर रहे हैं क्षणिक वादियों सै क्रिया तदवे च कारकम क्यों क्षणिक वियों के सिद्धांत भूतीरे क्रिया कारक चोच्य क्षणिका सर्वसंस्कारा संस्कार अतिरा कुतः क्रिया उनके कारिका है क्षणिका सर्व स्थिरानकुद क्रिया समस्त संस्कार क्षणित है में कोई भी स्तंभ स्थायी नहीं है अतएव अस्थिर पदार्थों की एक निश्चित क्रिया का भी कैसे कर पाएंगे आप बैठे हैं इसलिए बात कह पाते हो क्योंकि आप स्थिर है आप जब पूर्वा पर एक घंटा समय मैं बैठा कौन बोल सकता है जो एक घंटा रहेगा तभी तो बैठेगा बैठा हुआ रहेगा वही बोलेगा मैं एक घंटा से हूं लेकिन जो एक घंटा कोई स्थायी तत्व तो न हो तो बैठना रूपी क्रिया के साथ एक घंटा लगातार बैठना इस संबंध जोड़ नहीं सकता आप ये मान रहे हैं कि मैं हूं और मैं शरीर को लेकर बैठा हूं और मैं जो हूं वो स्थाई है और इस शरीर के बैठाए रखे हो ये अस्थाई था अरे मैं भी अस्थिर होता तो कौन बैठा है कब से बैठा है कौन जानेगा इसीलिए उनके सिद्धांत सर्वम क्षण जब विज्ञानवादी का कथन करना है उनके मत में कोई स्थिर पदार्थ न होने से कोई स्थाई क्रिया भी व्यवहार नहीं आते उनका कहना है भूति रेशांग क्रिया शैव कारकों से वै जो भी वस्तु आप अनुभव कर रहे हैं उस उत्पत्ति ही क्रिया है उत्पत्ति ही कारक है उत्पत्ति ही सब कुछ है उत्पन्न हुआ तो सारा हुआ नाश हुआ तो सब भूति मैंने उत्पत्ति भूति क्रिया क्रियाशैव वही क्रिया है उस वस्तु का वही जो कारक है कारकं कारक उसी को कारक भी कर मैंने कर्ता कर्म क्रिया कारक जितनी भी सारा का सारा एक क्षण में होता है अगला क्षण में खत्म हो है ऐसे मत में कहते क्षणिक आवाज नो यदि भवन भाषगा से जो क्षणिक वादियों के सिद्धांत है जो ना होता है वही क्रिया है वही कारक है ये उनका सिद्धांत है ऐसे सिद्धांत में एक क्षण में एक क्रिया योगी दो नहीं हो सकता ना एक चीज का होना ही उसकी क्रिया है उसका कारक भी वही है सब कुछ वही है अर्थात तो एक बार जो पर को प्रकाशित कर रहा है तो पर को ही प्रकाशित कर सकता है दूसरा का जाएगा सौ प्रकाश कैसे पाएगा जो स्व को प्रकाशन कर रहा है तो वो उस समय स्व प्रकाशन रूपी के जो का कार्य हो रहा है वो होना ही प्रकाशन रूप रूप्रिया है और उसके अनुकूल कारक भी वही है अर्थात तो तो दूसरा नहीं जिन लोगों के मत में चित्त ही स्व प्रकाश है और पर प्रकाशन करने वाला पर प्रकाशक भी है ऐसा जो कहते हैं उनके मत पे व्यवस्था नहीं हो सकती है मति, निरुद्धम चित्तम चित्तांतरण समानंतर गृह ऐसी तो मति होती भी स्वरस निरुद्धम चित्तम चित्तांतरण समानंतर गृहता चित्त सावास न होने पर भी यह मति हो सकती है यथार्थ हो सकता है कि विनाश स्वभाव वाला चित्त परोत्पन्न अन्य एक चित्त के द्वारा प्रकाशित हो जाएगा तो सिद्धांति कह गया अनावस्था दोषों स्मृति का सांकली हो जाएगा एक चित्र उत्पन्न हुआ और फिर उसी को चित्र मान लिया उसी को विज्ञान मानते उसी को आत्मा उसी को भ्रम उसको सब कुछ मान लिया उनके लिए एक बात कहा जा रहा है भाई मान भी लू एक चित्र गट को प्रकाशन करता हुआ था जो वो पट को जब प्रकाशन कर लगा अगले क्षण में वो नष्ट जब होता है वो दूसरा चित जो आया है वो दूसरा चित पूर्व चित को यदि प्रकाशन करता है यदि ऐसा व्यवस्था देना चाहेगा तो भी नहीं हो सकता क्यों पूर्व चित का नाश के उत्तर नाश होते वक्त ही उत्तर चित पैदा होगा उस विनष्ट पूर्व चित को क्या अस्थित्व जो पूर्व चित्र को उत्तर चित्त प्रकाशन कर सकता है, है नहीं कोई चीज उत्पन्न होता हुआ नष्ट हो जाए उसको दूसरा के प्रकाशित कर लेगा क्या किसी भी वस्तु का प्रकाशन करना है तो दूसरे के द्वारा उस प्रथम वस्तु का किंचित काल पर्यत स्थिति माना पड़ेगा कोई वस्तु भी हो वह एक क्षण के लिए स्थित है अथवा दो क्षण के लिए स्थित है तो तीन क्षण के लिए स्थित रहेगा जो उसी को दूसरा जो है वो उसका प्रकाशन कर सकता क्षण मात्र के स्थित रहकर नष्ट जो हो गया उसको उत्तरवर्ती क्षण जो चित्त है पूर्ववर्ती चित्तों का प्रकाशन नहीं कर सकते है एक बात दूसरी बात एक चित्त ने नष्ट होते दूसरा चित्त को जब पैदा हुआ उसके पूर्व चित्त को जब प्रकाशन करेगा उसके बाद अपना कोई वस्तु का चित्र तो प्रकाशन करेगा कि नहीं करेगा वो रहेगा तो नहीं वो ना क्षण विज्ञान हो गया जो उत्तर क्षण वाला चित्र था उसको प्रकाशन तो किया करते करते इतने में टाइम हो गया ना उसके क्षण खत्म हो गया उसका उसका समय खत्म नष्ट हो जाएगा और ये जो नष्ट होते, होते क्या कर तीसरे को पैदा किया वो इसको प्रकाशन करेगा कहोगे ये भी प्रकाशन करे तो नष्ट हो जाएगा तो इसका कौन प्रकाशन करेगा वो अगला करेगा अगला करेगा अगला करेगा तो अनवस्था दोष हो जाएगी और किसी का भी प्रकाशन नहीं हो पाएगा अंत जगत महान अज्ञान ही रहेगा यह आपत्ति चित्ता दृश्य बुद्धिबुद्धेर अति प्रसंग स्मृतिशंकर चित्त का भी दूसरा चित्त चित्त का भी तीसरा तीसरे का चौथा चौथे का पांचवा बुद्धि है है बुद्धि एक चित्त का दूसरा चित्त दूसरे का तीसरा तीसरे का चौथा ऐसे भी के द्वारा एक चित्र का दूसरे चित्त के द्वारा दृश्यता है प्रकाशता है ऐसे भी मानोगे तो अति प्रसंग अर्थ तो अनवस्था दोष दोष और दूसरा स्मृतिशंकर स्मृतियों का सांकर भी हो जाए स्मृति सांकर भी होगा क्यों कैसा विस्तार भाष्य देखिए अथवा चित्तम चित्त चित्तांत गृह यदि एक चित्त को दूसरा चित्त के द्वारा ग्रहण किए जैसे मानते हो अब बुद्धि के न गृह और जो दूसरा चित्त था उसको किसके द्वारा ग्रहण करोगे पहले वाले को ग्रहण करने दूसरा आया उस दूसरे का नाम क्या हो गया बुद्धि बुद्धि पहले वाला बुद्धि था उसको प्रकाशन में दूसरा बुद्धि चित्त आया उसको बुद्धी -बुद्धी नाम रख दिया और उसका भी प्रकाशन कौन करेगा बुद्धि बुद्धि बुद्धि तीसरा पड़ेगी ना और उसका प्रकाशन करेगा चौदह का नाम मानना बड़ा हो जाएगा फिर तो अंति ही नहीं अत्य जब तक उसका प्रकाशन नहीं होगा तो उसका ज्ञान होगा ना अति पहले वाला का ज्ञान के ना होना हो नगर दूसरा लिया दूसरे के तीसरा आया तो पहला अभी तक हुआ नहीं ज्ञान इस तरह से किसी का ज्ञान ही नहीं हो पाया कहते हैं बुद्धि बुद्धि के निये साप अन्या साप्यन्या प्रसंगा तो उस कहते हैं जिसको भाषाकार अन्य प्रसंग सूत्रकार के अति प्रसंग शब्द को लेकर बोला है स्मृति शकर जितनी भी बुद्धि बुद्धि है, है तो उसकी दूसरी आई बुद्धि बुद्धि आई पहले वाली बुद्धि का संस्कार हुआ का दूसरा जो बुद्धि बुद्धि था उसका भी संस्कार पड़ा फिर तीसरा बुद्धि बुद्धि बुद्धि उसका भी संस्कार पड़ गया और सारे संस्कार क्या करेंगे कोई किसी को नहीं, नहीं कर पाएगा तो प्रकाश जब संस्कार जो पड़ा उसके द्वारा दोबारा स्मृति नहीं बनेगी अनुभव का ही अभी परिपक्वता नहीं बन पाया कोई प्रकाश नहीं, नहीं कर पा रहा है वो अगला अगला अगला अलग करते जा रहे हैं आप इसे तत्संकराच एक स्मृति अनवधारण इनकी सांकर हो जाएगा ऐसी खिचड़ी पकेगी जिसे किसी भी चीज की स्मृति नहीं होगी आपका संसार एक स्मृति का अवधारण ही निश्चय ही नहीं कर पाएंगे किस का अवधारण करोगे यदि कोई स्मृति का निश्चय होना है दोबारा जगना है उसको तो उसे क्या करना पड़ेगा संस्कार दृढ़ होना चाहिए संस्कार कब तय होगी जब अनुभव को स्वीकार कर लो आप जो चीज अनुभव किए उस अनुभव को स्वीकार कर लेंगे ना उसको क्या कहते हैं नैयादी अनुव्यवसाय ज्ञान न व्यवसाय ज्ञान अयंट ये व्यवसाय ज्ञान फिर कर? हम घटक ज्ञानवान ये घटक ज्ञानवान हम ज्ञा तो घटो मया मैं। मैंने घट को जान लिया अब वो घट का संस्कार आपके पक्का हो गया घटवा जान की छोड़ देंगे ना तो फिर वो भग जाता है उसका संस्कार नहीं बनता जैसे ना अब हम लोग क्यों रटाते शास्त्रों को क्यों रटाया जाता है आपका निश्चय होता है मैंने इस चीज को जान लिया अब पक्का हो गया स्मृति बनेगी और ये जिसकी संस्कार बनी नहीं आप स्मृति नहीं बनती संस्कार कब बनेगा जब उसके आप प्रत्यक्ष कर लेते हैं अनुव्यवसाय कहते हैं उसका प्रत्यक्ष हो गया आपको मैंने इसको जान लिया मैंने इसको ग्रहण कर लिया मैंने इसको स्वीकार कर लिया ये मेरा अपना हो गया ऐसा जिस चीज को स्वीकार कर लेते हैं उसी का आपके अंदर थप्पा पड़ जाता है संस्कार पड़ता है जितनी पड़ी और वह संस्कार भी एक बार पढ़ने से काम चलता नहीं उसको मजबूत करना पड़ता है मरने तक रटते रहो व्याकरण वेदांत को रटो वेदांत का कर तो, चिंतन करो जो भी है जो भी आपका लक्ष्य होगा जिसका आप संस्कार मजबूत करना चाहते हैं अगले जन्म तक भी ले जाना चाह रहे हैं निचे में मोक्ष नहीं होता कोई बात नहीं हम अगले के लिए भी बुकिंग कर देना चाहते हैं तो के लिए फिर आमरण तक तो लगे रहना पड़ेगा ना इसी में क्यों में लगे रहना पड़ेगा इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना एक स्मृति का भी अवधारण नहीं कर पाओगे यदि पहला चित्त को दूसरा दूसरे को तीसरा ऐसे ग्रहण करने की कोशिश करोगे तो कोई भी संस्कार बनेगा ही नहीं संस्कार ढंग के बनेंगे नहीं तो किसी प्रकार की स्मृति का निश्चय नहीं हो पाएगा इत्यं बुद्धि प्रति संवेदिनम पुरुषम सर्वमेव आकुलतम देखो बुद्धि का प्रकाशन करने वाला बुद्धि के अनुकरण करने वाला जो पुरुष का जो आपलाप कर देता है तो उस वैनाशिक बौद्धों के द्वारा बस सारा सिद्धांत को चौपट कर दिया गया है सभी मतों को भी विपर्यस्त कर दिया उन्होंने स्वयं का ही निषेध कर दिया मई नहीं हूं बोलती एक तरह से मैं भी क्षणिक होता उन्हें मैं नष्ट होने वाला हूँ ये तो अर्थ हुआ वार। मैं क्षण क्षण नष्ट हो जाता हूँ ऐसे मैं ही नहीं रहता हूँ अरे पुरुष में जो जवाब दे वो कौन था तुम तुम बोल रहे हो कौन अरे वो अलग था वो खत्म हो गया मर शास्त्रार्थ करें बात भी करें तुम तो स्थायी हो नहीं हर क्षण मर रहे हो हर क्षण पैदा होते हो फिर खत्म होते फिर क्षण फिर, फिर खत्म ऐसे क्या शास्त्रार्थ होगा अरे कोई शास्त्र की बात हो कोई भी चर्चा करनी हो खाना पीना के लिए भी कम से कम अरे चाय भी पीना हो तो आदमी को अपने को पांच मिनट फिर मानना पड़ेगा ना भाई चाय कैसे पिएगा क्षण क्षण में आप खत्म हो जाए चाय कौन पिएगा से छोटा सा काम करने के लिए भी दो चार क्षण की आवश्यकता तो माननी ही पड़ेगी उसके बिना व्यवस्था नहीं बनता है अरे ऐसा वैनाशिक है सारे उल्टा पुलटा करके बैठ सर्वम विपरीत सर्वम में ते तो भौत क्वचन कल्पयन दो न्यायी संरक्षण वो भले ही जिस किसी प्रकार से भोक्ता का स्वरूप कल्पना भले कर लेते हैं लेकिन युक्त युक्त सम्मत, तो प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकता के परिकल्प्य अस्व यह एकतान पंच स्कान निक्षिप्य अन्या प्रतिबंध दात तत एवं पुनस्तृश्यं थी उन्हीं में ऐसे भी लोग है न एक तो क्षण सर्व शून्यवादी को तो नहीं रहे हैं ये शनि विज्ञानवादी को लिया उससे भी बाद में कौन आया बाह्यार्थवादी बाह्यार्थवादी दो है एक बाह्यार्थ अनुमे वादी है एक बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी बौद्ध में चार कोटी है शून्यवादी क्या बोलते हैं माध्यमिको हो क्षण विज्ञानवादी उनका नाम है योगाचार्य और बाह्यार्थ अनुमेयवादी उनके सूत्रांतिक हो और बाह्य अर्थ प्रत्यक्षवादी चार कोटी है उनमें से अंतिम दोनों की ले रहे हैं अलग अलग नहीं कर रहे एक की साथ दोनों को ले रहे हैं बाह्य अर्थ तो मान लिया ना उसने हो चाहे प्रत्यक्ष है तो दोनों दोनों के तो बाह्य अर्थ विज्ञान से लिया उन्होंने अब उस अर्थ को मानने वाले भी वास्तव में फंस जाते है अर्थ भी क्षण ही क्या है और विज्ञान भिक्षण वो अंत में बचेंगे नहीं तो वो कि जब सर्व क्षणिकम को मान लेंगे तो वस्त, वस्त विज्ञान से बिन अर्थमाना मान फर्क क्या पड़ा आदमी से भी गढ़ा है इन गढ़ा भी क्षणिक खत्म होने वाला है आदमी क्षण खत्म होने वाला क्या फायदा इसका आदमी से बिन गड़ा है बोल दिया मान लिया इतने मानने से काम चलेगा नहीं आप ये भी मानना पड़ेगा घट भी स्थाई है आदमी भी स्थाई है तभी तो जल लाएगा वो जल कैसे लाओगे आदमी क्षणिक हो गया तो भी जल नहीं आ सकता घर क्षण हो जाए तो भी जल नहीं ना आ सकते आज भी बोले स्थायी रह जाए क्या फायदा था? खटी फूट गया जल कैसे वो इसे दोनों का स्थाई व्यक्तित्व तो चाहे व्यावहारिक स्थायित्व तो ही मान लो मानना तो पड़ेगा वेदांति जैसे व्यावहारिक स्थिरता को माननी पड़ेगी लौकिक पारमार्थिक कहते हैं इसको या नहीं? है लौकिक लौकिक पारमार्थिक मानता मानता उसके उन चीजों का बिना व्यवस्था तो बनेगी इसलिए कहते हैं केचित भले कह दे सत्यम आत्म सत्य मात्र सत्यमात्र विज्ञान अलग मान दिया विज्ञानी विषय हो गया ऐसा नहीं मानता सप्तरूप आत्मा अलग विज्ञान अलग अस्ति चतिक और वह सत्व है जो यह एतान एकता पंचस्क निक्षिप्य प्रतिदाषी भिन्न इन पांच स्को को मानता है विज्ञान स्कंदो, स्कंदो, संस्कार स्कंद और रूप स्कंद नामक पंचस्कंद होते हैं बौद्ध मत में इन पंचकंदों को तो स्व से भिन्न मान लिया भिन्न मान करके क्या करता है लेकिन अंत में निक्षिप्य वह उन अन्यू पंचकंदों का अनुसंधान करता है मान लिया अन्या स्वयम उसके बाद पुनः स्वयं के जाल में फंस गए पुनः त्रस्यं दे सर्वं को भी स्वीकार कर लिया करके अपना कल्पना के सारा सिद्धांत पर पानी फेर दिया खराब कर दिया काम कैसे क्योंकि जो है पहले स्कंधों को समझिए स्कंध क्या है पहला आता है रूप स्कंद जो बाय स्थल है विषय और इंद्रिया विषय है और इंद्रियां है विषय और इंद्रियों का नाम क्या है रूपस्कंद घट सारा संसार का विषय विशे। और विषयों को आप प्रत्याशा अनुभव करते जिन इंद्रियों से इन इंद्रियों का समूह सब मिला करके क्या है रूप स्कंद हो गया और विज्ञान स्कंध दो भाग में समझते हैं एक आलय विज्ञान स्कंद एक प्रवृत्ति विज्ञान स्कंध नाम से है आले अहंता अस्पत स्थाई अहंता स्थाई धारा जैसे आप नदी वगैरह देखते हो तो होता है नीचे जल का स्थाई है उसे उछल पुछल नहीं है और ऊपर में लहर उछलता पुछलता है वो तो उछल पथल कहा देख रहे हैं आप ऊपर की लहर में नीचे भी है क्या नीचे स्थाई जा रहा है उसिर धारा के ऊपर एक अस्थिर धारा आप देखते हैं अहंतास्पद जो अहम अहम अहम जो लगातार चल रहा है मैं हुँ, मैं हुँ, मैं मान भूवम ये जो धारा चल रहा है इस अहंताज्ञान का नाम आलय विज्ञान और इस आलय विज्ञान रूप अहंताज्ञान के रूपी आधार पर प्रवृत्ति विज्ञान चलता है जो कि की अहम और इदम भेद है इदम विषय विज्ञान का नाम उन्होंने रख दिया प्रवृत्ति विज्ञान अहम विषय विज्ञान का नाम रख दिया आलय विज्ञान इन दोनों विज्ञानों का कुल मिलाकर नाम रख दिया विज्ञान स्कंध तीसरा यह रूप स्कंद और विज्ञान स्तंभ का परस्पर संबंध से उत्पन्न होने वाला जो अनुभूति है फल है उसका नाम वेदना स्कंध सुख दुख का रागद्वेश प्रवाह चल रहा है उसका नाम है। और शब्द उल्लेखी जो व्यवहार होता है संज्ञार्यों का जो प्रयोग होता है उसका नाम संज्ञा स्कंध है अंत में इन सबसे जन्य रागद्वेश क्ले आदि उनका संस्कार है उसको ने रख दिया नाम संस्कार स्कंदो। स्कंदों को लेकर कहते देखो ये जो पंच स्कंद क्या कर रहे हैं कहते नाम महानिर्वेदाय विचित्रता उनकी देख लो ये पंचस्कंदों से वैराग्य पाने के लिए उपदेश देते हैं है? वैराग्य किसके लिए जब आप रहोगे तब नाओगे किसी से आपको विरक्त होना है यह बोलने से पूरा हमें मान के चलना पड़ेगा आप उसके से उस वो भले क्षणिक होगा उसके पीछे से पेक्षर है मानना पड़ेगा ना बल्कि उसे भी स्थिर मानना चाहिए उसे तो बार बार सताने वाला है बार बार और सताने के लिए स्थिर होगा तभी तो उसे विरक्त हो तो बोल रहे हैं अरे संसार दुखी है ये संसार क्षणिक हो जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है संसार क्षणिक है तो खत्म होते रहता है तो नहीं है तो हम गुजुक कौन बोले संसार रहेगा तब न उसे में दुख मिलेगा अब पंच पंचक से क्षणिक कर दो तो भी वैराग्य उपदेश व्यर्थ है और विज्ञाता ये जो मान रहे हो सप्तमा एक विज्ञान आत्मा लग ये मान भी लोगे ना तभी उसका भी वैराग उसके लिए वैराग भी वैराग्य उपदेश करना व्यर्थ है यदि वो क्षणिक है तो यदि किसी भी एक को क्षणिक मान लेंगे आप तो वैराग्यदि का उपदेश साधना का उपदेश व्यर्थ हो उसने कहते हैं ये तो स्कंधा महानिर्वेद स्कंधों से महान वैराग्य पाने के लिए विराग अनुत्पादाय अनुत्राग अनुत्पादाय प्रशांतये सत्य से पुनः सत्यम एवं अपन है एक तरह से बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं स्कन समूह के महानिर्वेद वैराग्य तथा अनुत्पत्ति और शांति चार चीज को पाना चाहता है आदमी बौद्धों के जितने भी संत वगैरह हैं वो चार चीज चाहते हैं एक तो इस संसार से वैराग्य चाहते हैं उनका निर्वेद हो जाए इनसे हम अलग हो जाएं और वह वैराग्य की स्थिरता भी चाहते हैं कैसे स्थिर होगा हो देवी क्षणिक तो? विराग आया और ये संसार दोबारा हमारे लिए उत्पन्न न हो अनुत्पत्ति अनुत्पाद आया और अच्छा चौथा सदा प्रशांत सदा प्रशांति का की विज्ञान को प्रशांत होने की जरूरत हो तो सदा प्रशांति की भोज करो इसे कहता है चार चीज के लिए क्या करता है गुरु के समीप में जाकर ब्रह्मचर्य का मैं आचरण करूंगा आ, ऐसा कहता हो उस आदमी ने किया कि स्वयं के सिद्धांत कर दिया क्यों क्योंकि ऐसा कहने के बाद जो है इस प्रकार के प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी क्या करते सत्व की सत्ता का भी खंडन कर देते जो सत्व हो, जो आत्मा है उसको क्षणिक कहने का मतलब क्या उसकी स्थिरता स्थिर सत्ता है उसका भी निषेध कर दिया आत्मा की सत्ता को निषेध कर रहे हो और चाहते हो आत्मा में चार सारी चीजें आ जावे जो रहेगा तब नहीं सब पाएगा इसलिए क्षण विज्ञानवाद जो है चाहे बाह्यार्थवादी हो चाहे न चित्त स्वभाष मानने वाले हो पराभास मानने वाले हो जो भी हो इनका सारा मत खंडन हो जाता है सांख की योगादी प्रवादा स्व शब्द पुरुष स्वामीनम चित्त से भोक्ता री थी और हम लोगों के मत में समस्या नहीं आता सांघ के मत तो योगिक अन्य नहीं आय सारी जीवन लीजिए इन सभी वादों में क्या है स्वशब्द के द्वारा पुरुष को लिया गया है और पुरुष कौन वह स्वामी है चित्त का भोगता है हम मानते आते वो एक स्थिर तत्व ऐसा स्वीकार करते हैं और उसको निर्गुण निराकार नित्य मान लिया है अपरिणामी माना है हमने पुरुष को ऐसे मत में कोई दोष नहीं हो सकता उस अपरिणामी नित्य निर्गुण निरागर निर्विशेष स्वर निष्पल निष्फल स्वरूप वाला में आरोपित जो अविद्या के कारण से आरोपित व सारे दुख आदि जो है अनित्यता आदि जो दोष है उनका निवारण करने के लिए समस्त साधना और वैराग्या को उपदेश करना उचित होता है इसलिए स्थाई आत्मा स्थाई संसार को माने बिना मिथ्याव कालत काल अज्ञान काल स्थाई स्थायी संसार को भी नहीं मानते हो फिर तो मोक्षा का उपदेश ही व्यक्त हो जाता है ओम पूर्णमे पूर्ण पूर्णमादायशिष्य ओम शांति शांति